अगर आप सबको अनुकूल करना चाहें, सबको अपने अनुकूल करना चाहें, बहुत मुश्किल है नवग्रह है सभी ग्रह अनुकूल हो यह जरूरी नहीं और फिर योग और कहते कभी कभी समय खराब है हम कहते इतना सोचो ही मत कि संयोग है कि नहीं ग्रह अनुकूल हैं कि नहीं तिथि अनुकूल है कि नहीं लगन अनुकूल है कि नहीं अरे छोड़ो लगन भगवान से लगन लगाओ इससे क्या होगा श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि अयोध्या वासियों ने सोचा किस किस को अनुकूल करें हम योग को अनुकूल करें कि लगन को अनुकूल करें कि ग्रहों को अनुकूल करें कि चिथियों को अनुकूल करें बोले किसी को अनुकूल मत करो माम जी को अपने जीवन में बुलाओ इससे क्या होगा अपने आप बिना किए योग लगन ग्रह बार तिथि सकल चरयरु अनुचर हर्ष जुत राम जन्म जनम राम जी को बुलाया तो सब अपने आप अनुकूल हो गए योग लगन ग्रह बार तिथि के बड़े साहब आ रहे ये छोटे तो अपने आप ठीक हो जाते हैं और बड़े साहब को ना बुलाओ इन छोटों को कभी ठीक नहीं कर सकते आप बड़े कोई बुला लो एक ही साधे सब है सब साधे सव जाए एक बार क्या हुआ एक सज्जन अध्यापक थे तो वो भारत का नक्शा ले आए घर बैठा उनके दो बेटे थे बड़ा बेटा बड़े विद्यालय में पढ़ता था छोटा बेटा प्राइमरी स्कूल में अध्यापक बाहर थे छोटा बेटा स्कूल से पहले लौट आया बड़े भाई को आने में देर थी तो बच्चे की उत्सुकता वो नक्शे में ये देखने लगा कि हमारा गांव कहाँ है इसमें हमारा शहर कहाँ तो कुर्सी रखी और ऐसे नक्शा दोनों हाथ से पकड़ के देखने लगा बैलेंस बिगड़ा कुर्सी गिरी खुद गिरा नक्शा छोड़ नहीं पाया तो नक्शे को लिए दिए गिरा फट गया नक्शा टुकड़े टुकड़े हो गया अब उसको बड़ा रोना आया भाव के कारण तो रोना आया कि नक्शा फट गया भय के कारण ज्यादा आया कि पिताजी डांटेंगे क्या करें उसने सोचा कि जब तक पिताजी आए गोंद तो रखी है इस फटे हुए कागज के टुकड़ों को जोड़कर नक्शा बना दे अब आप कल्पना करना प्राइमरी स्कूल का पढ़ने वाला छोटा सा बच्चा अब गोंद लगा के जोड़े नक्शे को तो फिट न बैठा पाए बिल्कुल सही ढंग से न बिठा पाए नदिया ठीक करे तो पहाड़ बिगड़ जाए पहाड़ ठीक करें तो नदियां रेल मार्ग सुधारें तो सड़कें इधर उधर हो जाए सड़कें ठीक करें तो पटनिया इधर उधर हो जाए उत्तर प्रदेश संभाले तो मध्य प्रदेश बिगड़ जाए मध्य प्रदेश और तो गुजरात कहा करें इस शहर को ठीक करें तो दूसरा शहर बिगड़ जाए और ये तो बड़ों बड़ों से नहीं सुधरता उस बिचारी से क्या बनता है कहा अंत में वो रोने लगा उसका बड़ा भाई आया बड़े भाई ने कहा क्यों रोते बोले भैया ये देखो गोंद रखी है फटा हुआ नक्शा टुकड़े टुकड़े में ये संभल नहीं रहा है बड़ा भाई मुस्कुराया अरे पागल ऐसे थोड़ी संभलते हम उपाय बताते हैं क्या पिताजी नक्शा ले आए थे तो तू आगे से देखा हमने इसके पीछे भी देखा पीछे क्या है बोले पीछे एक मनुष्य का रेखाचित्र बना हुआ बोले इधर देखो ही मत उधर देखो नक्शे को ऐसे पलट दिया और उस आदमी के जो रेखाचित्र था उसके हाथ की जगह हाथ पांव की जगह पांव सिर की जगह सिर कान नाक एक जैसे लगा दिए बिल्कुल ठीक ठीक जगह लगाए और जो पलट कर देखा तो नक्शा फ्रे आप ठीक हो गया था इधर और कितनी बढ़िया बात है ये भारत का नक्शा ऐसे थोड़ी सुधरता है इसके पीछे जो आदमी है उसके आंख नाक कान हाथ पांव सही सही जगह लगकर सही काम करने लगे तो यह नक्शा तो अपने आप बन जाएगा बनाने नहीं पड़ेगा हम चक्कर में पड़े हम सुधारते ही इधर से उधर नहीं देखते इसी तरह जगत की जो समस्याएं हैं इनको हम सुधारते एक समस्या ठीक कर दे दूसरी खड़ी हो जाती तन ठीक करो तो मन खराब मन ठीक हो तो तन बीमार और दोनों ठीक हो तो अकल खराब और तीनों ठीक ठीक काम करे तो पेट खराब इतनी समस्या और किसी से पूछने जाओ तो दिमाग खराब कर दे किस किस को सुधारोग इसलिए यही देखो कि इसके पीछे है कौन और जो पीछे है वो दिख नहीं रहा है पर जो पीछे है उसकी वजह से यह सब दिख रहा है इसी तरह इस जगत के पीछे है कौन ये भगवान की माया मजाक है माया हास बाहु दिग भगवान ने ये जगत का नक्शा अपने सामने रख दिया और इसके पीछे खुद छिप गए इसलिए उस बड़े भाई ने कहा कि आगे नहीं पीछे देखो और ये बड़े भाई कौन है हम लोगों हम लोग ऐसे ऐसे समस्याएं सुधारते हैं और हम लोगों के बड़े भाई है ये महापुरुष ये संतजन ये कहते हैं अरे भैया इनके पीछे भगवान है बस उन्हीं से अपने मन को जोड़ दो ये समस्याएं अपने आप ठीक हो जाएंगी करना नहीं पड़ेगा इसी तरह अयोध्या वासी सत्संगी हैं संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल अयोध्या संत सभा है और संतों ने क्या कहा करे कौन योग को ठीक करे कौन लगन को कौन ग्रह को कौन वार को कौन तिथि को फिर राम जी को बुलाओ सब अपने आप ठीक हो जाएगा योग लगन ग्रह वार तिथि सकल भय च जन्म बोलो किसकी महिमा है राम जी की प्रकट हो जाए हा निर्मल हो गया सरयू जल निर्मल हो गया सीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी सीतल मंद, सुरभि वह बाव। सुर अति निर्मल नीरा, आकाश सब कुछ ठीक हो गया क्यों सब अपनी अपनी मर्यादा में आ गए जल ने अपनी सहज मर्यादा स्वीकार की विकृति हट गई वायु ने भी क्यों क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम आ रहे हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के प्रकट होते ही सब अपनी अपनी मर्यादा में स्थिर हो जाते हैं यह भगवान की महिमा है इसीलिए हम भी सोचेंगे हमारा जीवन नैतिक हो जाए हमारा जीवन मर्यादित हो जाए बहुत मुश्किल है एक एक चीज को कहां तक संभालोगे क्या करें बस भगवान मन में उतार लो सब चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगे चल एक और उदाहरण दे दो उदाहरणों से बात थोड़ी मन में बैठती रहती है जैसे मान लो किसी आदमी को उपदेश दिया जाए मान लो सिखाया जाए कि तुम्हें थोड़ा बेहोशी का अभिनय करना है जैसे तुम नशे में हो ऐसे चलना है अजमान लो अगर उसे सिखाओ कि थोड़ा झूम के चलना आँख ऐसे करना मुंह ऐसे खोलना और थोड़ा मटकना कभी गिर पड़ना फिर उठना ये सिखाने में कितने दिन लगेंगे दो चार दिन और फिर वो एक्टिंग करे तो हो सकता है कि वह कई बार असफल हो ये सब करने में और फिर अगर कर भी ले तो असली तो नहीं हो पाएगा तो जैसे हम उसे सिखा रहे हैं कि थोड़ा बेहोशी का भी नहीं करो झूम कर चलो लड़खड़ाती जवान से बोलो कभी गिरो फिर उठो ये सिखाने में समय बर्बाद फिर उसे सीखने में समय बर्बाद और फिर वो करे भी तो असलियत तो आएगी नहीं काय को इतना समझा रहे हैं उसे खुद परेशान उसे परेशान कर रहे थोड़ी सी पिला क्यों नहीं देते आपने आप सब होने लगेगा बोलो सिखाना पड़ेगा फिर फिर नहीं सिखाना पड़ेगा अपने आप होने लगेगा क्योंकि तो शराब भीतर गई तो आदमी होश का काम कर नहीं सकता इसी तरह मुझे कभी लगता है कि हम लोग जैसे सिखाते हैं कैसे जगो ऐसे सो ऐसे नियम का पालन करो ऐसे करो वैसे करो ये सिखाने में बेकार समय बर्बाद जा रहा है ना हम सिखा पा रहे हैं ना आप सीख पा रहे हैं ना हम सीख पा रहे हैं सरल उपाय क्या है क्या सिखाने की उपदेश की जरूरत ही उस दिन समाप्त तो हो जाएगी जरा भगवान की भक्ति भीतर आ तो जाने दो सब अपने आप होने लगेगा करना तो सब अपने आप भगवान अगर भीतर आ गए सब अपने आप होने लगेगा इसीलिए भक्ति राम जी की भक्ति भाग की विधाता बनी मेटती कुवंक भाल भाग्य की विधाता बनी मैटती कुवंक भाल दाता बनी देत राशि अन्न धन धाम की जायो जानी राजस जान राज है धोवती है काली कलंक कोह काम की छोह छत्र छह तर राखत सदैव जासो व्यापे नहीं पीर त्र घोर घाम की स्वामी की शरण भेज कामी बदनामी मेट नामी करे नरकों गुलामी प्रभु राम की इसलिए हम तो कहते ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं अच्छा आप अनुभव करके देख लेना आप राम जी का ध्यान करना राम नाम लेते हुए उनका स्मरण करना एक घंटे कर लेना और आपने ऐसा नहीं कि हमारे कहने से आप करेंगे आप तो करते ही होंगे लेकिन आपने यह भी अनुभव किया होगा कि अगर एक घंटे राम जी के नाम का स्मरण करते हुए राम जी का ध्यान कर ले तो कम से कम जब तक उसका नशा बना रहेगा तब तक तो गलत काम कर नहीं सकते कोशिश भी करोगे तो नहीं कर पाओगे। कोशिश भी करोगे अच्छा कोई झगड़ भी रहा हो आप भजन अरे रहने दो आपस में सुलझा लो है कोई झगड़ा करो शांत क्योंकि अभी ऐसी जगह से आए हो राम जी के पास से आए हो इसीलिए हमें तो लगता है कि द्वंद मिटाना हो तो भगवान का स्मरण बढ़ाना चाहिए भजन बढ़ाना चाहिए सारे द्वंद समाप्त होंगे और जीवन मन सुखी हो जाएगा क्योंकि सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्राम अजा बोलो जब योग लगन ग्रह बार तिथि सब अनुकूल हो जाए तो एक बात सोचना फिर विश्राम मिलेगा कि नहीं और इसीलिए राम जी जब आए तब सब विश्राम ही कर रहे मध्य दिवस अतिशीत ने अद्भुत सूत्र दिया अद्भुत मध्य दिवस और क्या स्थिति है बोले अतिशीत ना घामा ना अत्यंत नंत है ना अत्यंत धूप है इसका अर्थ क्या है बोले बस यही विश्राम का क्षण है और संकेत यह मिला कि अगर मन को विश्राम देना है इस मन को अति से मुक्त कर दो विश्राम मिल जाए अतिशीत न घामा अति सर्वत्र बर जाए अति से मुक्त होगा कहीं भी अति नहीं न अपेक्षा न उपेक्षा न लगाओ ना अलगाओ अति से मुक्त लेकिन हम लोग तो अति परिसरी जाते क्योंकि अति अतिरिक्त चाहे ये से अतिरिक्त चाहिए वो आती तो करेंगे और ये अतिरिक्त शब्द भी बड़ा अद्भुत है एक होता है रिक्त खाली है उसे तो भरा जा सकता है पर जो अतिरिक्त है रिक्तता की इतनी आती है तो उसे कभी भरा ही नहीं जा सकता इसीलिए अति से मुक्त हो जाए युक्त आहार विहार से जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं और जो भगवान बुद्ध का संदेश है कि वीणा के तारों को इतना मत कसो कि टूट जाए और इतना ढीला भी मत रखो कि उनसे स्वर निकलना ही बंद हो जाए हा? एक सज्जन तबले को मिला रहे थे ऐसा स्वर में मिलाया उन्हें पता ही नहीं लगा कि तबला कब स्वर से भी आगे निकल गया फूटने पर ही पता लगा और इतना ढीला भी मत रखो कि पता ही ना लगे कि बज भी रहा है कि नहीं और इतना भी ना हो कि फट ही जाए इसी तरह उसी का जीवन संगीत बन जाता है जो अति से मुक्त हो जाता है और इसीलिए भगवान तभी आए कब बोले जब अतिशीत न घामा जब व्यक्ति अति से मुक्त होकर विश्राम पाता है तो श्री राम प्रकट हो जाते हैं यही राम कथा का संदेश है मध्य में भगवान मध्य में मध्य दिवस अतिशीत न घामा पावन काल लोक विश्राम स चले सुर सुरखपति प्रधान ब्रह्मा जी देव समंडली के संग आए अजय एक अद्भुत बात है भगवान भी बड़े अद्भुत है कहीं ऊपर से आए तो सीधे आ सकते थे जो प्रकट ही होना था यह तो कहा कि भाई प्रकट कृपाला लेकिन उसके पहले यह भी कहा गया जा दिन ते हरी हरि गर, गर, गर। भगवान गर्भ में आए किसी ने कहा कि प्रभु सीधे ही क्यों नहीं आए ये बाहर से ही आना था तो ये माता के गर्भ में क्यों गए फिर भगवान ने कहा कि मर्यादा की स्थापना के लिए आ रहा हूं इसलिए यह भी संदेश दे रहा हूं क्या बोले ऐसे तो मैं सब जगह हूं ऊपर नीचे ऊपर से सीधे भी नीचे आ जाऊं लेकिन कौशल्या माता के माध्यम से ही मिलूंगा इसका अर्थ क्या बोले यही हमारे मिलने की मर्यादा है कि परमात्मा है तो सर्वत्र लेकिन जब भी मिलता है तब तो भक्ति के माध्यम से ही मिलता है इसके अलावा कोई उपाय नहीं इसलिए और दूसरी बात यह कहे तो सब जगह लेकिन भगवान भीतर जाए बिना बाहर प्रकट नहीं होते जिसके भीतर प्रकट होंगे उसी के जीवन में बाहर प्रकट होंगे भगवान पहले भीतर आते फिर बाहर प्रकट होते भीतर कैसे आते श्रवण मार्ग से भगवान की कथा सुनते हैं और कथा भगवान की श्रवण मार्ग से भीतर जाती है और कथा तो राम जी का ही रूप है तो कथा के माध्यम से भगवान पहले भीतर प्रकट होते हैं और फिर बाहर प्रकट होते हैं देवता स्तुति करने आए अब देवता भी बड़े विचित्र हैं स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए सब जग निवास प्रभु प्रकटे तब भगवान प्रकट हुए मूल ये कोई ढंग है आए थे तो आराम से जब भगवान आ जाते उनका दर्शन करके तब लौटते गर्व स्तुति भगवान भीतरी हैं देवताओं ने स्तुति की हा? और स्तुति करने के बाद अपने अपने धाम को जब चले गए तब भगवान प्रकट हुए आए काय को थे जो बिना दर्शन के चले गए ठहरना था दर्शन करके जाते अब ये कोई बात है वो आने वाले हैं स्वागत के लिए चलो वो जब आ ही जाए तो उसके एक मिनट पहले सब अपने अपने घर चले जाए सुर समूह विनती करी ही पहुंचे निजी निज धाम एक भक्त ने बड़ा सुंदर भाव उन्होंने कहा कि अरे देवताओं का वहां जो धाम है सो तो है ही ब्रह्मांड में तो इनके लोक हैं ही लेकिन ये पिंड में भी रहते हैं देवता कि हमारी जो इंद्रियां हैं इन पर देवता बैठे आप कहोगे कि हमें तो आज तक नहीं पता लगा कि देवता बैठे देवता होते तो दिखते नहीं बहुत बार लोग कहते हैं कि देवता होते तो दिखनी चाहिए हमने कहा कि देवता दिख भले ही नहीं रहे हो पर देवता की वजह से ही आप देख रहे हैं कौन है देवता नेत्रों के देवता सूर्य भगवान है और सूर्य भगवान प्रकाश के रूप में है बिना देवता के इंद्रियां काम नहीं करती अलग अलग इंद्रियों के अलग अलग देवताएं तो नेत्र भी बिना प्रकाश के काम नहीं करते सूर्य की उपस्थिति में ही नेत्र देख पाते हैं अर्थात प्रकाश की उपस्थिति में ही नेत्र देख पाते हैं ये बात जरा कम समझ में आई तो हम लोग ज्यादा समझ में आ जाए ऐसी बता बोले बताओ हमने, हमने सुना है कि के देवता अग्नि है बोले यह भी मन से लिख दिया होगा क्या प्रमाण के बाणी के देवता अग्नि है तो हम लोग एक सीधा सा प्रमाण है कोई कितने ही ज्यादा बोलने वाला कई लोग होते हैं कितने चुप वो आप सुनते ही नहीं किसी की इतना बोलेंगे बड़बड़ बड़ बड़बड़ बड़, बड़, बड़, बोलते ही जाएंगे बोलते ही जाएगा और वो जब किसी की नहीं सुनते तो चूंकि बाणी का देवता आग्न है तो दूसरे को तो आग लगेगी कि बोलते ही जा रहा हमारी भी तो सुने अच्छा कोई कितने ज्यादा तगड़ा बोलने वाला हो उससे कहो कि जरा पानी में डुबकी लगा के बोलो पानी में डुबकी लगाएगा तो बोल पाएगा हाथ वाथ जाए जैसी करे बोल नहीं सकता बोलेगा कब जब पानी से बाहर निकलेगा तो पानी के भीतर क्यों नहीं बोल पा रहा था इसलिए क्योंकि वाणी के देवता है अग्नि और अग्नि की पानी में चलती नहीं आग बुझ जाती है पानी में इसलिए तो बोल नहीं पा रहा है देवता भी कहता बाहर निकलो तो हम तुम्हारी सहायता करें पानी में तो हम रह ही नहीं सकते ये वाणी के देवता अग्नि अच्छा रसना के देवता वरुण है रसना लेती है स्वाद और इसके देवता हैं वरुण वरुण जल के स्वरूप ही है जल कल विभाग उन्हीं का है वरुण जी का और इसीलिए जब कोई स्वादिष्ट चीज देखते हैं तब तो क्या कहते हैं अरे ये देखकर मुंह में पानी भराया मुहे में पानी आ गया क्यों स्वाद लेने वाली इंद्रिय के देवता ही वरुण हैं तो पानी तो आए गई मुख में किसी ने कहा कि लड्डू देखकर मुंह में हवा भरा गई कोई नहीं पानी है पानी भर इससे सिद्ध होता है कि इंद्रियों के देवता जो हमारे ऋषि मुनियों ने खोज करके शास्त्रों में बताए हैं वे सब सही हैं वाणी के देवता अग्नि है मन के देवता चंद्रदेव है चंद्रमा मनुष्य हो जाता और चंद्र मन के देवता इसका क्या प्रमाण बोले चंद्र भी कभी आपको एक जैसे मिले हमेशा घटते बढ़ते रहते कभी कैसे ही कभी कैसे कभी उजिला ज्यादा कभी अनेला ज्यादा कभी दूज का चांद कभी तीज का कभी पूर्णिमा कभी ग्रहण तो ये सिद्ध क्या होता है ये मन के देवता है ना चंद्र एक जैसा रहे ना मन एक जैसा रहे यह भी कभी छोटा कभी बड़ा कभी बहुत अच्छा कभी बहुत खराब कभी कृष्ण पंग ज्यादा कभी शुक्ल पंग ये इंद्रियों के देवता है अहंकार शिव बुद्धि अज मन सित्त महान ये देवता भगवान के अवतार का दर्शन करने तो आए लेकिन इन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु अभी तक तो हम मनुष्यों के शरीर पर रहते थे आँख पर नाक पर कान पर रसना पर वाणी पर लेकिन जब स्वयं सच्चिदानंद भगवान ही मानव शरीर धारण करके आ रहे हैं तो हमें रहने का मौका मिलेगा सूर्यदेव बड़े प्रसन्न हुए भगवान के नेत्र में रहेंगे अग्नि बोले वाणी में रहेंगे वरुण बोले रसना में रहेंगे शिव बोले उनके अस्मिता में अहंकार में रहेंगे ब्रह्मा जी बोले हम बुद्धि में भगवान नारायण बोले हम चित्त में तो का प्रार्थना कर लो भगवान स्वीकृत तो दे देंगे आ जाओ तो उस धाम नहीं भगवान के श्री अंगों पर अपने अपने धाम पर पहुंचने के लिए विनती की सुर समूह विनती करी जब पहुंचे निज निज धाम तो जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक और जब भगवान चाहते तो सूर्य की क्या जरूरत थी उनके संकल्प से ही नेत्र काम करता उनके निज इच्छा निर्मित तन लेकिन भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है इसलिए देवताओं की भी जैसी मर्यादा है उस मर्यादा को उस प्रतिष्ठा को भगवान ने रखा देवताओं की भी प्रतिष्ठा रहे भक्ति की भी प्रतिष्ठा रहे अच्छा एक बात और सुनो दशरथ जी के यहां राम जी कब तक नहीं आए जब तक दशरथ जी का चौथापन नहीं आ गया और वचन दिया था तीन तीन बार सत्य सत्य पन सत्य हमारा और जिसे वचन दिया उसका चौथापन आ गया किसी ने राम जी से कहा यही वचन की मर्यादा है रघुवंश में आ रहे वचन दिया कि हम जरूर आएंगे जरूर आएंगे जरूर आएंगे और फिर भी आए नहीं भगवान बोले मर्यादा के कारण ही तो नहीं आए तो कब आओगे आप दशरथ जी के घर राम जी बोले कि जब दशरथ जी गुरुदेव के दर पर जाएंगे तब हम इनके घर पर आएंगे दशरथ जी गुरु जी के पास जाए पहले अच्छा न जाए ऐसे ही मिल जाओ तो भगवान बोले मर्यादा बिगड़ जाएगी फिर तो सभी लोग ये कहेंगे कि भगवान तो ऐसे ही मिल जाते हैं गुरु की क्या जरूरत है तो भगवान देवताओं की मर्यादा रखते हैं भगवान देवताओं की प्रतिष्ठा भक्ति की प्रतिष्ठा और भगवान गुरुदेव की मर्यादा और प्रतिष्ठा रखते हैं इसीलिए वे मर्यादा पुरुषोत्तम है सबकी मर्यादा गुरुदेव की भी महिमा रहे राम मिला हार मिलावन हार परम गुरु राम मिलावन हार राम मिलावन मिला हार परम मिला देखो गुरुदेव वशिष्ठ के माध्यम से मिले यह ज्ञान की प्रतिष्ठा है ज्ञान की मर्यादा कौशल्याजी के माध्यम से मिले यह भक्ति की प्रतिष्ठा है और यज्ञ के माध्यम से प्रकट हुए यह धर्म की कर्म कांड की प्रतिष्ठा है भगवान यज्ञ भी कराते भगवान कौशल्या जी के माध्यम से भी आते और भगवान गुरुदेव की कृपा से भी आते हैं तो ये जो वेदत्रय सिद्धांत है भगवान सत्कर्म सदभाव सदविचार या यो कहो ए, कि धर्म उपासना ज्ञान के प्रतिष्ठा रखते मानो वेदों की प्रतिष्ठा रखते हुए भगवान अवतार लेते हैं मानो ज्ञान की भी मर्यादा रहे भक्ति की भी मर्यादा रहे और कर्मकांड की भी मर्यादा रहे सब अपनी अपनी जगह ठीक है यज्ञ की अपनी महिमा है भक्ति की अपनी महिमा है ज्ञान की अपनी महिमा है। लेकिन भगवान सबकी मर्यादा सबकी प्रतिष्ठा किसी का विरोध नहीं किसी का खंडन नहीं यह राम जी की का वैशिष्ट है और एक और बात सुनो अग्निदेव जो प्रकट हुए तो अग्निदेव ने प्रसाद भी ऐसा दिया खीर का प्रसाद यह हवि बाट दे इस खीर का वितरण करो अजाब इस पर अगर, अगर हम लोग विचार करें तो खीर में भी तीन चीजें